ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में बाल साहित्य के खजाने में से हम लेकर आए हैं साहनी की बाल कहानी दो गौरैया घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं माँ मा, पिताजी, पिताजी और, और मैं।, मैं। पर पिताजी, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौ और कभी कभी तरह तरह, तरह की गौरिया वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं घर के अंदर भी यही हाल है बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं वह धमा मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते बर्तन गिरते हैं डिब्बे खुलते हैं प्याले टूटते हैं एक चूहा अंगूठी के पीछे बैठना पसंद करता है शायद बूढ़ा है उसे सर्दी बहुत लगती है एक दूसरा है जिसे, जिसे बाथियों की टंकी की, पर चढ़कर बैठना पसंद है उसे, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है बिल्ली हमारे, हमारे घर में रहती तो नहीं तो मगर घर उसे भी पसंद, भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती, जाती है मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आरपार, आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाई देता है इतने पर ही बस नहीं घर में छिककलिया भी हैं और बर्रे भी हैं। और चिटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन दो गौर सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके, उनके रहने योग्य है या नहीं कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी और देखी जा रही हैं थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली अब तो ये नहीं उड़ेंगे पहले इन्हें उड़ा देते दे तो उड़ जाती अब तो इन्होंने यहाँ घोसला बना लिया है इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया वह उठ खड़े हुए और बोले देखता हूँ ये यह यहाँ कैसे रहती है गौरैया मेरे आगे क्या चीज है मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ छोड़ो जी चूहो को तो निकाल नहीं पाए अब चिड़ियों को क्या निकालोगी माँ व्यंग ऐसी कहा माँ मा कोई बात व्यंग, व्यंग से कहे हे, हे, तो पिताजी तो पिता उबल, उबल पड़ते, पड़ते हैं, हैं। वह समझते हैं कि, मा कि मा उनका माँ उनका मजा मजाक उड़ा रही है वह फौरन उठ खड़े, खड़े हुए खड़े, और, और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू की आवाज निकाली बाहे झुलाई फिर खड़े खड़े कूदने लगी कभी बाहे झुलाते कभी शाह की आवाज निकालते गौरों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिला कर हंसने लगी पिताजी को गुस्सा आ गया इसमें हंसने की क्या बात है बोला माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सोचता है हंसकर बोली चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठ गए उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था माँ फिर हंसने लगी ये निकलेगी नहीं जी अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे निकलेगी कैसे नहीं पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए इसी बीच गौरैया फिर घोसले में जा बैठी थी उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा चीची करती गौरैया उड़कर कर पर्दे पर के डंडे पर जा बैठी इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी पंखा चला देते तो ये उड़ जाती माँ ने हसते हुए कहा पिताजी लाठी उठाकर कर पर्दे के डंडे की ओर लग एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी थी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर।, पर। माँ फिर मा हस तुम तो तुम बड़े समझदार हो जी सभी तो दरवाजे खुले हैं और तुम, तुम गौरैया को बाहर, तो बाहर निकाल रहे हो एक दरवाजा खुला छोड़ो बाकी दरवाजे बंद कर दो तभी तो ये बाहर निकलेगी अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा तू खड़ा क्या देख रहा है जा, जा दोनों दरवाजे जाकर बंद कर दे तो, तो मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए दर्वाजे दर्वाजे दर्वाजे केवल किचन का दरवाजा खुला दर्वा रहा पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया एक बार तो झुलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बच्ची चीची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठ आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गयी माँ तालियां बजाने लगी पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी तभी पंखे के ऊपर ऐसी ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसती मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी दरवाजे के, के नीचे से आ गई है, है. माँ बोली मैंने दरवाजे के नीचे देखा सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी पिताजी को फिर गुस्सा आ गया माँ मा, मदद, मदद तो करती तो कर नहीं थी, थी, थी। बैठे बैठे हसी जा रही थी।, थी अब तो पिताजी गौरों पर, पर पिल पड़े, पड़े, पड़े. पड़े उन्होंने दरवाजे के नीचे, नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि, ताकि कहीं, कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी छुलाते हुए उन पर टूट पड़े चिड़िया चींची चींची करती हुई फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी अब बार वे रोशन में ऐसी आ गया जिसका, जिसका एक, एक शीशा टूटा हुआ था देखो जी, जी चिड़ियों को मत निकालो माने आपकी अब बार गंभीरता से कहा अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे अब ये यहाँ से नहीं जाएगी क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद करवा लू पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी छुला एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी इतने में, में, में, में रात हो गई हम खाना खाकर ऊपर जाकर, जाकर सो गए जाने, जाने से पहले मैंने, मैंने आंगन में झांक कर देखा चिड़िया वहाँ पर नहीं थी मैंने, मैंने समझ लिया, लिया कि उन्हें अकल, अकल आ गई होगी अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी दूसरे दिन इतवार था जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी पिताजी, पिताजी ने फिर लाठी उठा ली उस दिन दो उन्हें गौरैया को बाहर, बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी अब तो रोज यही कुछ होने लगा दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने कैसे किस रास्ते से वे अंदर घुस आती पिताजी परेशान हुए थे आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है पिताजी बार बार कहते मैं हार मानने वाला नहीं हूं। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे जब उनकी सहनशीलता चूक गई, तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोसला नोच कर निकाल देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए घोसला तोड़ना कठिन काम नहीं था उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल आरोप चढ़ गए किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए उन्होंने गुस्से से कहा घोसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे गौरों ने सजावट के लिए मानो टांग दी हो पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाई ओर को खींचा दो तिनके घोसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे चलो, चलो दो, तीन, दो, के दो तीन, तीन के तो निकल आए माँ हंसकर बोली अब बाकी दो हजार तो भी निकल आएंगे तभी, तभी मैंने, मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और, और मुझे, मुझे दोनों गौरैया नजर आई दोनों, दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी कुछ कुछ काली पड़ गई थी अब वे चह भी नहीं रही थी अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे इससे घोसले के लंबे लंबे, लंबे तिनके लाठी के, के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते चले गए लिपटते चले गए और घोसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला गया फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा सूखी घास और रुई के फाही और धागे और लाठी के सिरे पर लिपटने लगी तभी सहसा जोर की आवाज आई चींची चींची पिताजी के हाथ ठिठक गए ये क्या क्या गौरैया लौट आई है मैंने झट से बाहर की ओर देखा नहीं दोनों गौरैया तो बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हुई थी चींची चींची फिर आवाज आई मैंने ऊपर देखा पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची चींची किए जा रही थी अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था नन्ही नन्ही दो तो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही थी हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए नन्ही चिड़िया अभी अभी हाँ हाँ कर चिल्लाये जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी उनके माँ बाप छठ से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे चा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे माँ पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए कमरे में फिर से शोर होने लगा था पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे अभी आप सुन रहे थे साहनी की लिखी बाल कहानी दो कौरैयाचक स्वर भारती परिमल